चतुरंग का पुत्र प्रथुलाशब हुआ प्रथुलाशब का चंप नामक पुत्र पैदा हुआ चंप की मालिनी नामक नगरी थी उसका दूसरा नाम चंपावती भी कहा जाता था जिसमें चारों वर्ण के लोग रहते थे उसमें उसने सात हजार वर्षों तक राज्य किया सभी परजा के लोग विष्णु भगवान के परम भक्त थे पूर्ण भद्र की कृपा से राजा चंप का पुत्र हरियंग हुआ। राजा हरियंग के पास एक महावलशाली हाथी था, जिसका नाम तर्निंग था, जो पूर्व जन्म में इंद्र का ऐरावत था। उस राजा ने इस हाथी को अपने मंत्र के बल से पृथ्वी पर बुलाया था। राजा हरियंग का उत्तर अधिकारी राजा भद्र हुआ। भद्ररथ का पुत्र राजा भ्रत कर्मा हुआ, भ्रत कर्मा का पुत्र वृहदरथ हुआ, उसका पुत्र वृहनमना हुआ, वृहनमना ने जैदरथ को उत्पन्न किया, इससे राजा धरलरथ की उत्पत्ति हुई, उसका पुत्र जनमजै हुआ, जो विश्व विजय हुआ था, उसके अंगों के द्वारा करुण पैदा हुए, जो उसका पुत्र अधिकारी बना। उसका पुत्र द्विज माध्वज कहा गया ऋषि बोले हे सूत जी राजा कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता है वह प्रसंग भी हमें कहने की कृपा कीजिए आप इन कथाओं के ज्ञाता हैं अतः है यह कथा भी हमें सुनाइए सूत जी बोले राजा भृद का पुत्र भृनमन हुआ उसके दो पत्नियां थी जो दोनों ही चेंदी देश के राजा की पुत्री थी उसके नाम थे यशो देवी और सत्या इन्हीं दोनों से राजा का वंश भी अलग-अलग बट गया यशो देवी से राजा जय हुआ और सत्या से ब्राह्मण एवं क्षत्रियों के उधार करने वाले राजा विजय हुए विजय के पुत्र धृति हुए उसका पुत्र धृतव्रत हुआ ध्रतव्रत का पुत्र सत्य कर्मा हुआ इसी सत्य कर्मा का पुत्र सूत अधीरत हुआ इसी ने कर्ण का पालन पोषण किया इसीलिए कर्ण को लोग सूत पुत्र कहते हैं कर्ण के बारे में मैं आपको पहले कह चुका हूं इस प्रकार अंग के वंश में होने वाले राजाओं का विस्तार मैंने आपको कहा है अब इसके बाद पूर्व वंश का वर्णन सुनाऊंग पुरुष का पुत्र राजा जन्मजय हुए, उसका पुत्र अविद्ध हुआ, जिसने पूर्व दिशा को जीता था, अविद्ध का पुत्र प्रवीर हुआ, उसका पुत्र मनसयू नाम का हुआ, उसका पुत्र जैध हुआ, जैध का पुत्र धंदु था, धनु का पुत्र बहुगवी था, उसका पुत्र संजाई था, संजाति का पुत्र रोद्र था. रुद्र के धृताची अप्सरा से दस पुत्र हुए जिनके नाम हैं रजेयू क्रतेयू कक्षेयू स्थिंडलयो धृतेयू जलेयो स्थेलयो धर्मेयू संतेयू और वनेयू इन पुत्रों के अतिरिक्त उसके दस पुत्रियां थी उनके नाम इस प्रकार हैं रुद्रा शुद्रा मद्रा शुभा, जाम लता दला खला कोप जला ताम रसा और रत्नकुटी इन कन्याओं के स्वामी अत्रि गोत्री प्रभाकर थे राजा अनादृष्ट का पुत्र रेव्यू था रेव्यू की पत्नी तक्षक की पुत्री थी उससे रंती नामक पुत्र हुआ रंती ने सरस्वती नामक पत्नी से द्रसु ए प्रतिरथ और ध्रुव नामक धार्मिक पुत्रों को उत्पन्न किया। उसकी एक मंगलमई कन्या गोरी नाम की भी थी, जो राजा मानधाता की माता हुई। राजा ए का पुत्र धूर्य था। उसका पुत्र कंठ हुआ, उसका पुत्र मधातीथी था। मधातीथी से कंठायन नाम का द्विजाती वर्ग की सृष्टि हुई। इसकी एक कन्या भी थी, जिसके अनेक पुत्र हुए, राजारंति के पुत्र, त्रसु के पुत्र का नाम मलीन हुआ, उसने उए से चार पुत्र उत्पन्न किए, जिनका नाम था दुष्यंत, शुमंत, प्रवीर, अनघ, इनमें दुष्पना का पुत्र राजाओं में श्रेष्ठ भरत चक्रवती सम्राट हुआ, यह राजा भरत दुष्यंत की शकुंतला नामक पुत्री से उत्पन्न हुआ, उससे ही भारत वर्ष की प्रसिद्धि हुई। राजा को इस संबंध में आकाशवाणी भी हुई थी कि भरत तुम्हारा ही पुत्र है। शकुंतला का अपमान मत करो, शकुंतला के गर्व का तुम आधान करने वाले हो, अतः इसकी रक्षा करो, क्योंकि पिता का यही कर्तव्य है। सम्राट भारत क उनमें नौ पुत्र पैदा हुए भरत ने उन पुत्रों के विषय में यह कह कहकर तिरस्कार किया कि यह हमारी प्रतिष्ठा के योग्य नहीं है इससे माताओं को बड़ा क्रोध आया और अपने इन सब पुत्रों को मार डाला इस प्रकार राजा भरत के पुत्रों की उत्पत्ति व्यर्थ हो गई मरुतों ने भरत को वनस्पति के पुत्र भरत द्वाज को सोपा जो यह बात प्रसिद्ध है कि अशिज ऋषि की पत्नी ममता जब गर्भवती हुई तब वे तपस्या में लीन रहने लगी एकांत एक में अपने भाई की इस पत्नी को देखकर बृहस्पति बोले हे मंगले मुझे मैथुन का दान दो बृहस्पति के ऐसा कहने पर ममता बोली मैं गर्भवती हूं गर्भ इस समय पूर्ण है वह वेद का उच्चारण करता है इधर तुम्हारा वीर भी व्यर्तन नहीं जाने का है। इस प्रकार व्यवचार से धर्म की शक्ति होती है। इस पर भ्रष्टपति हँस पड़े और कहकर बोले, सुंदरी, तुम मुझे किसी अपार की मत दो। मैं सब कुछ जानता हूं। ऐसा कहकर साहसपूर्वक उन्होंने ममता से मैथुन करने की चेष्टा की। रति कर्म में आनंदित बृहस्पति से गर्भस्थ शिशु ने कहा हे hey बृहस्पति जी इस गर्भ के प्रथम मौजूद हूं आपका वीर भी व्यर्थ नहीं जा सकता इस समीर गर्भ स्थल में दो व्यक्तु की संभावना नहीं की जा सकती गर्भस्थ शिशु की बात सुनकर बृहस्पति जी बड़े क्रोधित हुए और बोले कि सभी प्राणियों को सुख में इस अवसर पर तुम मुझे निशेध कर रहे हो इसलिए तुम घर अंधकार को पढोगे इस प्रकार भ्रष्टपति के कहने पर गर्भस्थ शिशु ने माता के योनि द्वार को खोल दिया परंतु उस शिशु के पैरों के बीच में होकर भ्रष्टपति का वीर्य ममता के उधर में पहुंच गया वह तुरंत ही एक शिशु का रूप धारण ममता ने उस सधो पुत्र को देखकर कहा कि मुने मैं तो अपने स्थान को जा रही हूं आपको इस द्वार्ज अर्थात जार्ज पुत्र की पालना करनी पड़ेगी ऐसा कहकर कर वह ममता उसी क्षण वहां से चली गई भरत ऐसा कहने पर अर्थात इस जार्ज पुत्र की रक्षा करो रक्षा करो के वाक्य से उसका नाम भी भरत द्वाज पड़ गया। माता पिता की द्वारा छोड़े जाने पर इस पुत्र को मरुद्गुनों द्वारा दया से उठा लिया गया और उस समय सम्राट भरत को पुत्र की कामना से यज्ञ कर रहे थे, उन्हें सौप दिया। इससे राजा भरत बहुत कृतात हुए। भरत की पहली संतानों का जन्म वितथ निष्फल हो गया था, इसलिए � विधत्त नाम से भी कहा जाता है। भरत सम्राट के द्वारा लालन पालन किए जाने पर भरत द्वाज ब्राह्मण तत्त्व से ब्रह्मतत्त्व को प्राप्त हुए, वे द्वी मुख्यापन एवं द्वी पितर नाम से भी विख्यात थे। इस प्रकार अपने उत्तर अधिकारी विधत को प्राप्त करके भरत राजा स्वर्ग को पधारे। विधत के पुत्र राजा भूव भुवमन्यु के चार प्रकर्मशाली पुत्र हुए, जिनके नाम थे वृहत्क्षत्र, महावीर्य, नर और नागर, गार्ग तथा इनमें नर के सांकर्ति नामक पुत्र हुए, इनके दो पुत्र गुरु वीर्य और त्रिदेव नाम के महत्यजस्वी थे, जो सांकर्त्य कहलाते थे।